श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र नाथ का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्र नाथ का पुनः आने का वचन देना मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित हो गया मन में सोचने लगा मैं किसे देखने आया हूँ यह तो एकदम उन्माद है मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ मुझसे ऐसी बातचीत जो हो मैं चुप रह गया अपूर्व पागल जो मन में आया कहते चले गए थोड़ी देर बाद मुझे वही ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे मैं कहने लगा मुझे मिठाइयाँ दे दीजिए साथियों के साथ खाऊँगा परंतु उन्होंने कुछ नहीं माना और कहा वे लोग भी खाएंगे तुम तो खा लो इतना कहकर उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा इसके बाद मेरा हाथ पकड़ उन्होंने कहा बोल तो जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो उनके उस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया बैठकर मैं उनकी ओर ताकने लगा और सोचने लगा देखा उनकी चाल ढाल बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद का कोई लक्षण नहीं है उनकी कथा और भाव समाधि देखकर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच ही ये ईश्वरार्थ इस, सर्व त्यागी हैं और जो कहते हैं उसका अनुष्ठान भी स्वयं करते हैं तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है परंतु वैसा चाहता कौन है लोग स्त्री पुत्र के शोक में घड़ों आंसू बहाते हैं विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ कहकर कौन रोता है उन्हें मैं नहीं पा सका ऐसा कहकर यदि कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं उनके श्रीमुख से ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में आया कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूप रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकारकर जो कुछ प्रत्यक्ष किया है वही कह रहे हैं उस समय उनके पूर्व आचरण के साथ इन बातों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए एबर क्रामबी प्रमुख अंग्रेज दार्शनिकों ने अपने ग्रंथों में जिन अर्धोन्मादो मोनोमेनिमेनियक्स का उल्लेख किया है उन दृष्टांतों का स्मरण हुआ और मैंने निश्चय किया कि इनकी भी वैसी ही अवस्था हुई है किंतु ऐसा निश्चय करने पर भी ईश्वर के लिए उनके अद्भुत त्याग की महिमा मैं भूल न सका मैं मौन रहकर सोचने लगा कि उन्माद होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में बिरले ही मनुष्य कर सकते हैं उन्माद होने पर भी ये महापुरुष महान पवित्र और महान त्यागी हैं इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं इस प्रकार सोचते हुए उस दिन उनकी चरण वंदना कर उनसे विदा लेकर हम कलकत्ता लौट आए जिन्हें देखकर ही श्री रामकृष्ण देव के मन में इस प्रकार के अपूर्व भाव का उदय हुआ था उनका पूर्व वृत्तांत जाने जानने के लिए पाठकों को स्वाभाविक रूप से उत्सुकता होगी अतः अब यहाँ पर संक्षेप में उनके विवेचन में प्रवृत्त हो रहे हैं